परिपिच्छ, लसन मुखा श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि कृष्ण मैं आपके परम रूप को नहीं जानता हूँ मेरे सामने तो यही जो रसबर मेघ के समान सावरा सावरा है और बिजली की तरह पीतांबर जिस पर चमक रहा है और मोर के पिछ का जिस पर मुकुट है बस हम तो इसी की वंदना करते हैं जो जानते हैं वो जान उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है नारायण आपकी भक्ति से ही मनुष्य का कल्याण होता है जो केवल सूखे ज्ञान का प्रयत्न करते हैं उनको मुक्ति भले मिल जाए हैं, लेकिन नारायण उनका जीवन जो है वो सुखमय रसीला दूसरों के लिए स्वादु उनका जीवन नहीं बन सकता और बोले ये बंधन और मोक्ष क्या है ये तो बिल्कुल अज्ञान के ही दो नाम है आपके स्वरूप में न बंधन है न मोक्ष है क्योंकि सूरज में दिन और रात का भेद नहीं होता जो लोग अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं वो अपने अज्ञान के कारण ही ये सारे प्रपंच को सत्य समझते हैं आप तो साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा हैं जैसे जसोदा को अपने मुंह में आपने सारी सृष्टि दिखा दी उसी प्रकार आपके पेट में ही ये सारी सृष्टि दिख रही है और मैं तो आपके पेट का एक बच्चा हूँ और जैसे मां के पेट में बालक हाथ पांव पीटे और मां को तकलीफ भी होए तब भी वो मां के ऊपर क्रोध नहीं करती है वैसे आप हमारे ऊपर क्रोध कीजिए क्रोध नहीं करेंगे ये मैं जानता हूँ क्योंकि आपके पेट के बाहर तो कुछ है ही नहीं आ, सो नारायण हम तो बस आपके चरणारविंद की भक्ति करते रहे ऐसे करके ब्रह्मा जी ने कहा कि अब हमको ब्रह्मा होना पसंद नहीं है का क्या होना चाहते हो क्या हम तो वृंदावन में कोई ऐसी चीज बनना चाहते हैं जिससे यहाँ के निवासियों की चरण धूली मेरे ऊपर पड़े तद भूरी भाग्य जन्म कि य गोकुले कतमाघ्रिजोभिषेकम यत निखिल भगवान्कुंदस्त्या यदरज श्रुति मृग्यमेव इनके चरणों की धूल को तो वेद की रिचायें श्रुतियाँ ढूंढती हैं क्योंकि वे तो आत्मा के रूप में आपका प्रतिपादन करते हैं और गोपिया तो बिल्कुल अपने प्यारे के रूप में आपको देखते हैं देखती हैं सो हमको मुक्ति नहीं चाहिए हमको ब्रह्मा का जन्म नहीं चाहिए वृंदावन में भी हम गोपी या गाय नहीं हो सकते क्योंकि उनके तो अपराधी हैं इसलिए कोई भी जन्म हमको मिल जाए ऐसे ब्रह्मा जी ने बड़ी भारी स्तुति की अंत में कहा जो आपको जानते है सो जान जानंत व जानंतु किम मैं तो आपकी महिमा का वर्णन नहीं नहीं कर सकता अंत में श्री कृष्ण उनसे बोले नहीं क्योंकि उन्होंने भक्तों का वियोग करवा दिया था स्वयं अनुज्ञा ले करके ब्रह्मा जी चले गए अब भगवान ने अपना वो रूप तो समेट लिया और जो पहले ग्वाल बाल और बछड़े थे उनको ले करके आए अब महाराज उन लोगों ने देखा अघासुर का चाम बोले अरे ये तो जैसे जीवन मुक्त पुरुष जो है वो आत्मस्वरूप ब्रह्म स्वरूप होने पर भी शरीर के साथ विहार करते हैं शरीर में रहते हैं जक्षत क्रीडन दममाण ठीक इसी प्रकार से महाराज वो ग्वाल बाल तो अघासुर की सूखी चमड़ी के साथ विहार करने लगे और एक बरस के बाद ब्रज में लौट करके वृंदावन में उन्होंने बताया कि आज उन्होंने अघासुर को मारा है असल में जो भगवान के चरण अरविंद का आश्चर्य लेते हैं नारायण उनके लिए भाव सागर का कोई भय नहीं है अब तो महाराज श्री कृष्ण के साथ ग्वाल बाल खेलें एक ग्वाले का नाम था श्रीदाम ये असल में वृषभानु बाबा का बेटा था और श्री राधा रानी का भाई था गर्ग संहिता में तो इसकी कथा है कैसे एक दिन राधा रानी से झगड़ा हो गया और नारायण सापा सापी हो गई राधा रानी ने कहा जा तू मनुष्य हो जा और श्री रामा ने कहा तुमको कृष्ण का वियोग हो जाए और फिर दोनों आ गए वृंदावन में महाराज ये गर्ग संहिता में कथा है अब लोग कहते हैं कि आप तो वर्णन करते हैं कि परलोक में जो कुछ है वो हम लोगों को इस लोक में करने के लिए है कि भक्ति करो तो गोलोक में जाओ नारायण और धर्म करो तो स्वर्ग में जाओ तो जाएंगे कैसे नारायण बात ये है कि जहाँ भी पर जब तक आप अपने आत्मा को पर परमात्मा के रूप में अनुभव नहीं करेंगे जब तक अद्वितीयता का बोध नहीं होगा अब तक चाहे आप वैकुंठ में जाए वहाँ भी साप मिलेगा जय विजय की तरह नारायण गोलोक में जाएंगे तो वहाँ दूसरा कोई साप देने वाला नहीं जाएगा तो नारायण श्री रामा राधा रानी की सापा सापी हो जाएगी असल में वैराग्य तो अनात्म वस्तु से करना ही पड़ेगा वो चाहे किसी भी रूप में क्यों न हो अब श्री रामा भगवान का बड़ा प्यारा और श्री कृष्ण तो नारायण उनके साथ खेलते थे एक दिन वृंदावन की शोभा श्री कृष्ण ने दिखाई बलराम जी की बड़ी महिमा गाई कि देखो ये सब वृक्ष फल फूल ले करके आपके चरणों में नमस्कार कर रहे हैं दाऊ दादा ये मोर आपको देखकर नाच रहा है ये कोयल आपको देखकर कर कुह कर रही है ये लताएं आपको देख करके खिल रही हैं और ये पृथ्वी जो है आनंद में मग्न हो रही है श्री दामा ने कहा कि वो दाऊ दादा तुम्हारी तो बड़ी महिमा है एक बात हमारी सुनो दाऊ दादा ने कहा क्या बात है श्री दामा का बात यह है कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक ताल बन है नारायण ताल वृक्ष का बन है ये जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं बड़े बड़े नहीं वो दिव्य ताल के वृक्ष महाराज रंगून से और जापान से जब छोटे छोटे ताल के वृक्ष आते हैं ऐसे उनके ताल के फल आते हैं ऐसे मीठे मीठे फल होते हैं महाराज ऊपर से काले और भीतर से ऐसा स्वच्छ सफेद मीठे नारायण निकलते हैं कि जीप पर पानी आ जाए उनको खाने के लिए श्री रामा ने कहा कि ये ताल की गंध आ रही है और हमारे मुंह में आ रहा है पानी ए, सो हे बलराम श्री कृष्ण ये ताल हमको खिलाओ ए, कब बोले भाई जाओ ना ले आओ कब बोले जाए कैसे वहा एक धेनु का सुर का असुर रहता है गधे के रूप में रहता है और देहाध्यासु ही धेनुका का बल्लभाचार्य ने कहा ये जो देह को मैं मानना है यही नारायण धेनुका का है ये गधा होना है असर नारायण देह जो है ये मैं नहीं हो सकता है देहाध्यास हो ही धेनु का अब तो महाराज देहाध्यास का अभ्यास बड़ा पुराना है तो एक बार के ज्ञान होने से वो मिथ्या तो हो जाता है लेकिन बाधितानुवृत्ति से बारंबार सिर पर चढ़ बैठता है तो योग के जो देवता हैं बलराम जी वो उस अध्यास को योग के द्वारा नष्ट करते हैं और जा करके उन्होंने महाराज जितने गधे थे सबको मार दिए बलराम और श्री कृष्ण दोनों ने मिलकर के क्योंकि ज्ञान युक्त योग ही जो है वो उनकी ही प्रती को वस्तुता मिटाने में समर्थ है अब ये ताल फल क्या है तो तार का फल है तार माने प्रणव ओंकार उसका फल जो है वही यहाँ रसद स्वरूप ब्रह्म है इसके बाद गाय चराते चराते नारायण दोनों पहुंचे ग्वाल बाल सब बछड़े जमुना जी के किनारे नारायण सब के सब प्यासे थे सो जा करके बछड़ो ने भी और ग्वालों ने भी जमुना जी का वो जल पी लिया जहाँ काली नाग के विष का प्रभाव था सो सब के सब मूर्छित हो गए और मर गए अब श्री कृष्ण ने क्या किया कि अपनी अमृत वर्षणीय दृष्टि से सबको जीवित किया राजा परीक्षित ने पूछा कि ये काली नाग की क्या कथा है महाराज सो आप कृपा करके सुनाइए। भी दा वि सां पापु सरस्वती भगवती निःशेषाजा गोर ब्रह गो ये ताल फल क्या है कहे तो तार का फल है तार माने प्रणव ओंकार उसका फल जो है वही यहाँ रसस स्वरूप ब्रह्म है इसके बाद गाय चराते चराते नारायण दोनों पहुंचे ग्वाल बाल सब बछड़े जमुना जी के किनारे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 अब नारायण श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने इस प्रसंग में बताया काली यह इंद्रियाण याहू विषयाद विषम स्मृतम ये काली नाग कौन है का अपनी इंद्रिया महाराज और पांचों मुंह से ये अपना विष बमन करती रहती हैं और विषही खाना विषही पीना विषही में रहना ये विषैली हो गई हैं इन्होंने उस भक्ति की धारा को जो हमारे हृदय में बहती है उसको ये विशैली कर रही हैं सो नारायण श्री कृष्ण ने देखा मैं कृष्ण और ये जमुना जी का कृष्णा हमारी पत्नी और कृष्णा कृष्ण कृष्णा हिना ग्रस्ता दुष्टाम नारायण ये काला जो सांप है ये इसके पेट में आके बस गया है सो महाराज वैसे तो कथा आती है गर्भसंगता में कि एक दिन जमुना जी के किनारे जा करके और कृष्णा बलराम श्री रामा सुबल जो उनके सखा थे महाराज रेंदा पेदा तेदा नारायण शोक कृष्णा मंडली भद्र ये सब के सब गेंद खेल रहे थे सो महाराज श्री कृष्ण ने जानबूझ बुझ करके श्री रामा की गेंद जमुना जी में फेंक दी अब जमुना जी में फेंक दी तो श्री रामा ने पकड़ लिया फेंटा हम तो वही गेंद लेंगे जो तुमने फेंका है सो और उधर कंस के यहाँ से समाचार आया था की हम तो हमको तो एक लाख कमल का फूल चाहिए सो श्री कृष्ण ने क्या किया कि जमुना के तट पर जो कदम का वृक्ष था उसके ऊपर चढ़ गए लगा तो ऐसा कि श्री रामा के डर से भाग के पेड़ पर चढ़ रहे हैं क्योंकि श्री रामा इतना बलवान था कि कभी कभी कुश्ती लड़ते समय श्री कृष्ण को पटक भी देता था क्योंकि भगवान अपने भक्त से हमेशा हारते ही आए हैं कृष्ण कदम्ब मधिर श्री कृष्ण कदम्ब पर चढ़े भला महाराज वहां कदम्ब कहा कदम्ब यो आया है कि गरुड़ जी जब अमृत का कलश लेकर के आ रहे थे तो उस कदम्ब पर थोड़ी देर रख दिया था उस कलश को कहा गरुड़ जी क्यों आते थे क्या वहां नारायण मछली खूब होती थी सो परम वैष्णव है हो नारायण हाँ वो आ करके वहाँ अपना भोजन जो है वो लिया करते थे वहीं सौहरी ऋषि ने उनको साथ दे दिया था कि अब आओगे तो मर जाओगे इसी से काली नाग वहा आकर रहने लगा था अब श्री कृष्ण को तो सब कुछ मालूम था कि इस कदम्ब पर अमृत द्रव पड़ा हुआ है क्योंकि श्री कृष्ण की प्राप्ति का प्राग भी जिसके जीवन में रहता है उसका जीवन भी माने अभी तो कृष्ण मिले नहीं है आगे मिलेंगे श्री कृष्ण मिलन का अभाव जहाँ है प्राग भाव वहां भी महाराज भगवान की कृपा बरसती रहती है सो कृष्ण कूद पड़े काले दह में और नारायण उतना तो जल खोलता हुआ था बड़े बड़े सिद्ध लोग उस इंद्रियों के विषैले जल में गिर जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं अब पहले जो नागिनों ने देखा सो इस सुंदर बालक को त्रिभुवन कमनीय सुंदर बालक को देख करके मुग्ध हो गयी और बोली तुम यहाँ मत आओ हमारे पति उठेंगे तो तुमको काट लेंगे कृष्ण ने कहा जरा बताओ तो है कहा अब वो महाराज वो तो आंख बंद करके पड़े हुए थे सुझा करके के श्री कृष्ण ने नारायण छेड़ दिया उनको और वो फुपकार के उठे परंतु नारायण श्याम सुंदर त्रिभुवन सुंदर श्याम प्रभु को देख करके श्री कृष्ण को देख करके वो भी एक बार मोहित हो गए बोले कह बालक भाग जा यहाँ से तू जानता नहीं मैं कौन हूँ सो महाराज दो दो हाथ हो गई दोनों में पैतरे हुई बहुत देर तक और फिर तो श्री कृष्ण जब देखा श्री कृष्ण ने कि थक गया तब उसके ऊपर सिर रख दिया ये इंद्रियां जो हैं इनके सिर पर जब श्री कृष्ण का चरणा रविंद रख दिया जाता है महाराज तो इनकी शक्ति जो है वो क्षीण होती है और नाचने लग गए श्री कृष्ण उसके सिर पर एक सौ सिर थे उसके बहुत बहुत सारी वृत्तियां जैसे इंद्रियों में होते हैं अब श्री कृष्ण उसके ऊपर जो जो सिर वो उठाना चाहे उसी पर पट से श्री कृष्ण का नृत्य के ताल पर उनका पांव पड़े और पांव में नूपुर जो है वो रुझुन करे और नारायण बांसुरी बजावे और नारायण नाचे अब नाचने लगे जब श्री कृष्ण तब स्वर्ग में जो देवता लोग हैं गंधर्व हैं और अप्सराएं हैं वो बाजा गाजा लेकर के वहां आये गए महाराज और श्री कृष्ण के नृत पर तांडव, नृत्य पर तांडवम त्रताक्ष नारायण का तांडव श्री तांडव नृत्य शंकर जी के नृत्य से भी चित्र विचित्र विलक्षण था किसी को पता ही न चले कि किस ताल पर इनका पांव पड़ रहा है ऐसा अद्भुत नृत्य देवताओं ने कभी नहीं देखा था अब तो नाग पत्निया आई और स्तुति करने लगी कि प्रभु देखो ये हमारा जो पति है ये तो जन्म से ही क्रूर है परंतु हम इसकी पत्नी हैं जब ये मर जाएगा तो हम विधवा हो जाएंगी पति प्राण प्रदीयता ये हमारा पति तो हमारा प्राण है आप हम लोगों के मारने की हत्या मत लीजिए और हमारे बच्चों को अनाथ मत कीजिए अब महाराज श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना सुनी और उधर काली नाग के मुंह से तो रक्त निकलने लगा और भगवान के चरणों पर जैसे लाल लाल फूलों की वर्षा हो रही है ऐसे होने लगी सो थक के वो बेहोश हो गया श्री कृष्ण ने छोड़ दिया उसको अब छोड़ दिया तो थोड़ी देर में काली नाग होश में आया और उसने महाराज श्री कृष्ण ऐसी कहा की सुनो तुमने हमको सताया तो बहुत नाच नाच के हमारे सिर पर लेकिन हमारे एक प्रश्न का जवाब दो प्रश्न ये है कि तुमने ये सृष्टि बनाई कि नहीं कृष्ण ने कहा हाँ भाई बनाई तो मैं नहीं है जब तुमने सृष्टि बनाई तो सांप तुमने बनाया कि नहीं कि मैं नहीं बनाया क उनके मुंह में जहर तुमने डाला कि नहीं क डाला अब उसमें जहर में जो मारने की शक्ति है सो तुमने दी कि नहीं की है तो साप में जो ओज है वीरज है नारायण जो विष है जो मारण शक्ति है वो सब तुम्हारी दी हुई है कि नहीं का है कब अनु ग्रह देखो हमारा क्या दोष है तुमने हमको ऐसा बनाया है हम जहर फैलाते हैं काटते हैं अब चाहे तुम हमको सजाए दो और चाहे हमारे ऊपर कृपा करो ये बिल्कुल तुम्हारे हाथ में है अब तो काली नाग के तर्क के सामने महाराज श्री कृष्ण की बोलती बंद हो गई चुप हो गए हो चुप हो गए और नारायण बोले कि देखो जी तुम हमारी पत्नी है जमुना उसके पेट में रहते हो इसलिए हमारे बेटे तो लगते ही हो बच्चे हो हमारे तो मैं तुमको मारूंगा नहीं बाप अपने बच्चे को कैसे मार सकता है लेकिन अब तुम यहाँ मत रहो और तुम जिस रमणक द्वीप में पहले रहते थे और जिस गरुड़ के डर नारायण जिस गरुड़ के डर से भाग के आए थे अब वो गरुड़ तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचावेंगे क्योंकि मेरे चरणों की मुहर तुम्हारे सिर पर लग गई है अब ने इस तरह से कालिया नाग ने तो श्री कृष्ण की पूजा की महाराज लाखों आभूषण और नागमणिया और कमल के फूल श्री कृष्ण को दिए और श्री कृष्ण को की पूजा करके वो तो चला गया रमणक द्वीप और उधर महाराज जब ग्वाल बालों के साथ श्री कृष्ण जिस समय जमुना जी में कूद पड़े थे ब्रज में बड़ा भारी अपशकुन होने लगा सब गाय बैल बछड़े सब के सब ज्यो के त्यो खड़े रह गए आंखों में आंसू नारायण ब्रज में जो लोग थे वो दौड़े दौड़े आए कि श्री कृष्ण कहाँ हैं और श्री कृष्ण की ये दशा देख करके तो सब के सब बड़े दुखी हुए और जमुना में प्रवेश करने जा रहे थे सो बलराम जी जो हैं वो तो श्री कृष्ण के बल को शक्ति को प्रभाव को प्रभावक ज्ञान्य साहब वो तो जानते हैं सबको उन्होंने रोक लिया वो तो जानते थे कि काली नाग में क्या रखा है कृष्ण के सामने सब सांपों की गतिविधि तो उनको मालूम ही थी सो so जब श्री कृष्ण निकले महाराज ब्रज ब्रजवासियों को पहले तो बड़ा कष्ट हुआ लेकिन ये जो एक बार विरह में कष्ट होता है वो भी संयोग में सुख देने के लिए होता है ये ये रस शास्त्र की पद्धति है न बिना विप्रलम्बे न सम होगा पुष्टि स्नोदय नारायण जब तक एक बार वियोग नहीं होता तब तक संजोग के सुख का पता नहीं चलता अब श्री कृष्ण को विपत्ति में देख करके ये जो ब्रजवासी हैं महाराज उनको बड़ा दुख हुआ था अब श्री कृष्ण आए तो बड़ा आनंद हुआ बलराम जी ने उनको अपने हृदय से लगाया नंद बाबा ने जसोदा मैया ने बड़ा ही आनंद हुआ लेकिन इस रोने धोने में महाराज वो दिन सारा का सारा बीत गया था इसलिए रात के समय सब के सब वहीं काली के पास ही रह गए ग्वाल बाल और बछड़े और नारायण और ब्रजवासी रात में भूखे प्यासे वहीं काली पर सो गए अब अग्नि देवता ने ये विचार किया कि जब सवेरे उठेंगे तो तुरंत यहा कुछ खाएंगे पिएंगे पर सब जहरीला हो गया है ए, सो उन्होंने आ करके वहा आग लगा दी सब का सब जलने लग गया ग्वाल बाल भी आग से घिर गए उन्होंने श्री कृष्ण को पुकारा सो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम लोग डरो मत ए, और नारायण उस तमग्निम अपिबत तीव्रम और भगवान ने कहा कि मेरे मुख से अग्नि पैदा तो हुआ था लेकिन लौट करके मुखाद अग्नि रजाए तो पुरुष सुक्त में ही है मुख से अग्नि की उत्पत्ति हुई सो कार्य काल लय तो कारण में ही होना चाहिए उन्होंने झट अपने मुख में ले लिया बाबा कमल जो है उसमें अग्नि समाजा ये कहीं देखने में नहीं आया परंतु भगवान के मुख्य कमल में अग्नि समाया गया ये आश्चर्य और सब वहाँ जो वृक्ष लता आदि थे विषय वो सब के सब जल गए नारायण और वहीं दावानल कुंड में भगवान श्री कृष्ण ने काली नाग से निकल कर के स्नान किया था वो दावा शांति कुंड हो गया कालिय दा, दावानल शांति कुंड नारायण अब सबके सब साथ गाते बजाते नाचते आनंद मनाते आए और श्री कृष्ण को देख देख करके महाराज गोपियों के हृदय में तो वो प्रेम का उदय होने लगा जिसकी कोई सीमा नहीं है अब वो कभी कभी महाराज खेलने के लिए जाएं तो एक दिन प्रलम्बासुर जो है वो आ गया बलराम जी अब श्री कृष्ण से उसने प्रस्ताव किया कि हमको मित्र बनाओ अब जो कृष्ण से कहे कि हमको मित्र बनाओ तो कैसे ने बनावे बना लिया लेकिन पहचानते थे कि ये तो हमारे कंस मामा का आदमी है कुछ न कुछ उपद्रव करेगा सो दो पार्टी बना दी और बलराम जी को वो ले करके जब आगे बढ़ा तो बलराम जी ने एक भूसा मारा और उसके प्राण निकल गए ये महाराज ये प्राणों की जो गति है ये भी कभी कभी दुखदायी होती है उसको जोगाचार्य बलराम जी ही में करते हैं इसके बाद महाराज एक दिन ग्वाल बाल खेल रहे थे सो एक असुर जो है नारायण दावा दावाग्नि बन कर के आया बन में मुंजा बन में और वहा आग लग गई गोवे घिर गई चिल्लाने लगी ग्वाल बालों ने भी पुकारा कि श्री कृष्ण आओ हम लोगों को बचाओ तो श्री कृष्ण ने सबकी आंख बंद कर दी और उस आसुर अग्नि को भी भगवान श्री कृष्ण पी गए इस तरह की डीला ब्रज में भगवान श्री कृष्ण कर ही रहे थे कि वर्षा ऋतु आई नारायण वर्षा ऋतु का वर्णन बड़ा ही सुंदर किया हुआ है इसमें और उसमें एक दृष्टांत है मनुष्य के जीवन का तो एक दृष्टांत है महाराज वर्षा ऋतु का वर्षा ऋतु का वर्णन है और मनुष्यों के जीवन में जो गुण दोष होते हैं उसके दृष्टांत है जैसे रा, रामचरितमानस के किस किंधा कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है वो प्रायः भागवत से ही लिया हुआ है अब आगे चल करके शरद ऋतु आई उस शरद ऋतु का बड़ा सुंदर वर्णन जब श्री कृष्ण नारायण वर्षा ऋतु में गाय चराने के लिए जाएं, वर्षा होने लगे तो कहीं पेड़ के किसी खोडर में खड़े हो जाएं, नारायण और कहीं कम्बल ओढ़ लें, और कहीं गोवर्धन की गुफा में चले जाएं, और भोजन आवे तो नारायण धुले धुलाए पत्थरों पर नारायण अपनी छाक रख करके ग्वाल बालों के साथ भोजन करें और गौ जो हैं वो घास हरी हरी चले उनका पेट जल्दी भर जाए और धन बड़ा बड़ा लटकता हुआ चले और दूध की धारा जो घासों पर गिरे सो महाराज तुरंत खट्टी घास पर गिरने पर दही की तरह जम जाए अब ग्वाल बालों ग्वाल बाल जो है महाराज वो घास पर से दही चाट चाट के खाया करते थे वहाँ दूध और दही की तो नदी नदी बहती थी और शरद ऋतु में साफ स्वच्छ हो गया निर्मल हो गया अब शरद ऋतु में क्या हुआ नारायण वर्ण करते हैं इथम शरत स्वच्छ जलम पदमा कर सुगंधिना भी सदभा नातम सगो गोपाल अब भगवान जो है श्री कृष्ण गायों के साथ और ग्वाल बालों के साथ कहा प्रविष्ट हुए ब्रिंदावन ब्रिंदावन का वृंदावन में वृंदावन कैसा शरद ऋतु के कारण वहां जल स्वच्छ थे निर्मल जल चारों ओर था जलमकार जलम भी होता है नारायण शरद जो है नारायण शरवत आचरती शर शब्द से शरद को बना ले ऋतु का बाचक न ना करें नारायण शरद जैसे इंद्रति इंद्रति नारायण जैसे इंदावती है इस प्रकार शरति इति शरत महाराज भगवान के वियोग में जो बाण लगने के समान पीड़ा देने वाली है उसने देखा कि अब भगवान का संजोग होने वाला है तो सारी जड़ता को स्वच्छ कर दिया और वहां महाराज सरोवर उनमें कमल खिले हुए पदमा आकर सुगंधिना जैसे पद्मा ने स्वयं लक्ष्मी ने आकर अपने भाथों की सुगंध सब जगह भर दी हो अब तो महाराज श्री कृष्ण शीतलमंद सुगंध वायु बह रही थी और श्री कृष्ण ने उसमें प्रवेश किया जहाँ देखें महाराज चार और आ, स, स, बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष हैं कुसुमित बन आजी सुष्मी भृंग द्विज कुल घुष्ट सरह सर मधुपति रहा सह पशुपाल बलूज नारायण है अब भगवान ने जो प्रवेश किया खिले हुए फूल हैं सब वृक्षों पर और मौरे जो हैं वो मतवाले हो करके के रहे हैं सुष्म द्विज कुल घुष्ट और आ, आ, आ, ये पांच भाव के नए नए रंग वाले वृक्ष हैं और उनपे फूल हैं और भक्त लोग मतवाले होकर भौरे की तरह गुंजार कर रहे हैं और ब्राह्मण लोग जो हैं वो पक्षी के रूप में वेद पाठ कर रहे हैं द्वजकुल घुष्ट सरह सरिन मह महीद्रम महात्माओं के हृदय के समान निर्मल वहां सरोवर है और जैसे गोपियों की मनोवृत्ति श्री कृष्ण की ओर दौड़ती है वैसे नदी की धारा है और जैसे भक्त के हृदय में दृढ़ता होती है अपनी निष्ठा होती है वैसे निष्ठा के रूप में पहाड़ हैं। यही वृंदावन का स्वरूप है वहां पर्वत के समान दृढ़ निष्ठा है और वहाँ नदी के समान मनोवृत्ति का श्री कृष्ण की ओर प्रवाह है और वहाँ सरोवर के समान निर्मलता निर्मल निर्मलता है अब श्री कृष्ण ने वहाँ प्रवेश किया श्री कृष्ण के लिए यहाँ मधुपति शब्द का प्रयोग आया हो मधुबंशियों के स्वामी है गाय चराना उनका काम थोड़ी है अब बाबा मधुपति हैं माने बसंत ऋतु हैं ऋतुराज हैं तो जैसे ऋतु बसंत वन में प्रवेश करते हैं वैसे किया अथवा मधुपति हैं माने जैसे कोई मधु पिलाने वाला साक, साकी हो महाराज इस तरह से सबको अपने मधु रस का पहन कराने के लिए उसमें प्रवेश किया और बांसुरी बजाई जब बांसुरी बजाई श्री कृष्ण ने अदुत हो गया महाराज उसको तो औरों ने सुना सो सुना जब गोपियों ने सुना तो उनके हृदय में इतनी तीव्र बासना उठी श्री कृष्ण के प्रेम की और मिलन की है कि वो तो नारायण कुछ बोल ही ना सके चुप उनकी बोलती बंद हो गई फिर थोड़ी देर के बाद सावधान हो करके उन्होंने देखा ध्यान से कि समय श्री कृष्ण कहा है अरे श्री कृष्ण की पूरी की पूरी झाकी गोपियों के हृदय में उपस्थित हो गई बरहा पीडम न च वर वपु कर्ण यो कर्णिकार बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयती चाला रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन गोप णियम स्वपद रम प्रशदीत की वो मोर की पूछ पिछूर भाई का उसका मुकुट लगाए हुए हैं एक दिन श्री कृष्ण गोवर्धन की तलहटी में नारायण गान कर रहे थे राधा राधा राधा अब मोर आ गया सो मोर नाचने लगा और इतनी देर तक वो नाचता रहा और कृष्ण गाते रहे कि अंत में मोर की पाख टूट के गिर पड़े गिर पड़ी तो श्री कृष्ण ने कहा वो हमारे संगीत पर प्रसन्न होकर के तुमने ये पुरस्कार दिया है और उठाकर अपने सिर पर लगा लिया वही मोर मुकुट हो गया हो भगवान का बर पीडम नटवर बपू कहीं शरीर में खड़िया लगी हुई है कहीं पत्ता बंधा हुआ है कहीं गेरू लगा हुआ है नतवर नटराज का जैसे शंकर जी का नृत्य होता है वैसा नृत्य करने के लिए नतवर बपु हैं अथवा नटवद बरव बपुर जस्य। नट के समान भी है और दूल्हे के समान भी है बम अमृतम पुष्णाति अमृत को भी परिपुष्ट करने वाला उनका शरीर है नट बर बपह कर्ण यो कर्णिकारम और अमलताश का जो लंबा लटकता हुआ हरन की तरह फूल होता है उसको उन्होंने अपने कानों में लगा रखा है कभी दाए में कभी बाय में अथवा दोनों कानों में है नट वर वर्ण कर्णिकारम और सोने की तरह पीले रंग का जो वस्त्र है जैसे राधा रानी के शरीर का रंग है वैसे ही उनका चम चम, चम चमकता हुआ जगमग जगम हुआ झिलमिल झलकता हुआ है वो पीतांबर ओढ़ते हैं जैसे मालूम पड़े कि अपनी प्रिया जी ने ही उनको चारों ओर से आलिंगित कर रखा है आ, सो कनक कपिसम कपिशम वींच मालाम घुटनों तक लंबी माला आ, और नारायण पांच रंग के पुष्पों से बनी हुई अथवा नवरत्नों से बनी हुई अपने गले में जिसके ध्यान मात्र से ही मनुष्य विकारों पर विजय प्राप्त कर लेता है वो माला धारण किए हुए हैं माँ लिय माला उसमें तो लक्ष्मी जी लीन रहती हैं उसमें प्रमा लीन रहती है उसमें शोभा लीन रहती है और महाराजी वेणु है, है बास है बांस एक दिन श्री कृष्ण राधा राधा राधा बोल रहे थे और गा रहे थे खूब आनंद से गोवर्धन की तलाटी में तो गाते तो थे राधा राधा लेकिन लोगों को मालूम पड़ता था धारा धारा कि ये धारा धारा बोलते हैं और जमुना जी की धारा इनको बड़ी प्यारी है परंतु वो धारा धारा बोलते बोलते राधा राधा हो जाता था ऐसे प्रेम से गाए रहे थे कि सरस्वती जी मोहित हो गईं और आ करके हाथ जोड़ के सामने खड़ी जब श्री कृष्ण की आख खुली तब उन्होंने प्रार्थना की कि श्याम सुंदर हमको स्वीकार करो सो उस समय राधा के ध्यान में मगन थे कृष्ण उन्होंने कह दिया हट और जो हट कहा तिरस्कार हुआ सो सरस्वती जी जड़ हो गयी और जड़ हो करके ब्रज में बास बनी बास वृक्षों में कोई बहुत अच्छी जाति नहीं मानी जाती अब महाराज वो बांस को भी फिर उसका जो सिर था वहां से उसको अलग करना पड़ा काटना पड़ा और उसके जो और उसमें जो शाखाए थी वो काटनी पड़ी और उसमें छेद करना पड़ा और उसको सेंक करके आग में सेंक सेंक के सीधी करनी पड़ा पड़ा और नारायण उसमें छेद बनाने पड़े और वही बांसुरी बन करके बास जो है वो कृष्ण के पास आया और उसको उन्होंने कहा भाई सरस्वती की बासना है आओ इसको आधरा मृत पिलावे अब नारायण उसके छेद छेद पर छेद मैं छुद्र वंश बंच की बंसी हूँ छिद्रों से भरा हुआ है तन और महाराज उस वेणु के छिद्र में भगवान अपना आधरा मृत पिला रहे देखो इससे मालूम पड़ता है कि यदि जीव चाहे तब तो उसको जरूर मालूम पड़ता है और गोप वृंद जो हैं वो श्री कृष्ण की कीर्ति का गान कर रहे और वृंदारण्य में भगवान श्री कृष्ण प्रवेश कर रहे वृंदारायण्यम स्वपद रमणम जगे-जगे श्री कृष्ण के चरणों के चिन्ह राधा रानी के स्वस्या पद ही रमणम राधा रानी के चरणों के चिन्ह है स्वपदाद ब्राह्मणों पे रमणम और ब्रह्म रूप से भी ये ज्यादा रमणीय है क्योंकि वहां तो शांति ही शांति है और विषयों में विषय भोग ही विषय भोग है लेकिन ये जहां बंसी धोनी बजती है और जहा नारायण ये अरण्य नारायण जहां कोई रण है ही नहीं जो शरण्य है नारायण ऐसे शरण्य अण्य वृंदावन में जब भगवान श्री कृष्ण विचरण करते हैं महाराज तो जो ब्रह्मानंद है शांत उसमें तो विशेष सुख नहीं है और जो विषय सुख है वो विक्षिप्त है उसमें शांति नहीं है ब्रह्मानंद है नारायण ये वेणु क्या है कब्च इहमानंद विषयानंद तऊ अणु जस्मात असौ वेणु हो नारायण ब्रह्मानंद और विषयानंद दोनों को फीका करके ये बांसुरी बजती है महाराज और संपूर्ण विश्व को रसमय बना देती है अब नारायण ये बांसुरी बजाई जब बांसुरी बजाई तब गोपियों ने कहा बस बस हमारे जीवन का फल तो यही है आंख मिली किस लिए आंख से ब्रह्म तो दिखता नहीं ध्यान भी होता नहीं आंख तो मिली क्या संसार को देखने के लिए क्या नहीं नहीं बस यही है व्यय श्रोत यहा विदामो वयम हम जानती हैं कि इस आंख के मिलने का फल ये है कि श्याम सुंदर को देखा जाए जिन्हें आखिर में यह रूप खिन्नते अब, अब तो महाराज गोपियों ने कहा कि बस ये गोचारण के लिए जब निकलते हैं तब इनके दर्शन में ही सर्वस्व है और थोड़ा आगे जा करके कैसी मंडली जुड़ती है कैसा गाना होता है महाराज हरिणिया धन्य है वो पढ़ी लिखी नहीं है मूर्ख है लेकिन अपने पति कृष्ण सार मृग के साथ जाकर के कृष्ण का दर्शन करती है गौ देखो धन्य वो जब कृष्ण की बंसी सुनती हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनके मुंह में जो घास है उसको न उगलती हैं न निगलती हैं शरीर में रोमांच होता है हृदय में कृष्ण का दर्शन होता है मगन हो जाती है देविया स्वर्ग में रूठी होते हैं बंसी ध्वनि सुन करके देवताओं के साथ विमान आ जाते हैं ये जो देखो नारायण हमारे वृक्ष हैं इनसे मधुधारा का शरण हो रहा है लताएं जो हैं वो मधु धारा हैं और सरोवर और वृक्ष भी अपने वंश का प्रेम देख करके आनंदित हो रहे हैं ये भीलिने देखो कितनी आनंदित हैं नारायण ये गिरिराज जो है धन्य है जिनके ऊपर भगवान के रबिंद पढ़ते हैं ये नदी जो है यह रुक करके कैसा कमल चढ़ाए रही है श्री कृष्ण के चरणों में अपना हृदय कमल अर्पित कर रही है नारायण इस प्रकार गोपियां आपस में चर्चा करें आप देखो ये है भक्त का हृदय जहा महाराज भक्ति होती है हृदय में वो किसी को अभक्त नहीं देखते यहाँ तो पृथ्वी में रोमांच है जल रुक करके श्री कृष्ण को कमल चढ़ा रहा है वृक्षों में मधुधारा का क्षरण हो रहा है लताएं मुस्कुरा रही है। हरिनी, हैं, हरिणी गाय पक्षी ये श्री कृष्ण को देख देख करके आनंद ले रहे हैं यहाँ तो वृंदावन में सारी जो प्रकृति है वो प्रकृति भक्तिमयी है वो प्रेमयी है वो रसमयी है वो लास्यमयी है गोपियों को ऐसा ही दिखता है और इसी चर्चा में श्री कृष्ण के बिना उनका दिन जो है वो बीत जाता है और सायंकाल जब श्री कृष्ण लौटते हैं वो देख देख करके आनंद लेते हैं महाराज उनके शरीर पर गायों के चरण की धूल पड़ी हुई है तंगोर जुर कुंतल बद्ध बरह बन्य स्रजम नारायण अब श्री कृष्ण ने गाय के धूलों का तो पाउडर लगा रखा है गाय के चरणों के धूल का और काले काले बादलों पर धूल ऐसी सफेद सफेद लगती है जैसे खूब घनी बदली हुई आसमान में और नीचे से पतले पतले बादल उड़ रहे हो ऐसी शोभा होती है सो देख करके गोपिया जो है, हैं वो मधुपान करने के लिए रसपान करने के लिए व्याकुल हो जाते हैं और पी पी करके आनंद लेते हैं अब ये हुआ बाबा कि ये जो आनंद है ये हमको मिलना चाहिए और गोपियों को तो आशा थी कि श्री कृष्ण हमको जरूर मिलेंगे लेकिन जो नंदगांव की नंदगा थी कई कही कहीं गांव में पैदा होने के कारण नंदक ग्राम में पैदा होने के कारण उनके मन में शंका थी कि हमको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे तो नंदक व्रज कुमारी काहा भुञ्जाना। उन्होंने व्रत किया जैसे राम साबर और लक्ष्मण सा देवर पाने के लिए आज भी लड़कियां जो हैं वो व्रत का अनुष्ठान करती हैं वही से नंदगाव की गोपियों ने अनुष्ठान किया क्या किया कबो तो, तो प्रातः काल उठ करके और गल गलबियां डाल करके आपस में और कृष्ण कृष्ण नाम का गान करती हुई जमुना जी के तट पर पहुंच जाती और अपने कपड़े लते बाहर डाल करके नारायण और स्नान करती जमुना जी में और फिर निकल करके बालू की एक देवी की मूर्ति बनाती और कात्या यानी महामाए महायोगी नधीश्वरी ये राधा रानी की ही अंशभूता जो कात्यायनी देवी हैं उनकी आराधना करती कि देवी ऐसी कृपा करो कि नंद नंदन श्याम सुंदर हमारे पति हो सो महाराज पूरे मार्ग महीने में मग महीने में उन्होंने ये अनुष्ठान किया जब उनका महीना पूरा होने पर आया तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ महाराज प्रातः काल ही उठ के और जमुना जी के तट पर पहुंच गए उनके भाइयों को भी साथ ले गए थे वो ये कोई गड़बड़ की बात नहीं थी लेकिन उन्होंने जो अपने कपड़े लगते बाहर फेंक दिए थे किनारे पर डाल दिए थे और नंगी होकर नहा रही थी सो सब कपड़े उठा करके पेड़ पर चढ़ गए अब तो महाराज गोपिया जो है वो हाथ जोड़े पानी में से कि हमारे कपड़े जो है लौटा दो अब तो वो हसी में आग, मजाक में आ गए आप लोग इसको नारायण दूसरी बात नहीं समझना अभी तो श्री कृष्ण की आयु कोई छत बरस की है तब जैसे बालक लीला करते हैं खेलते हैं वैसा ये खेल है लौकिक दृष्टि से और पारमार्थिक दृष्टि से ये है कि जब तक महाराज चीर हरण नहीं होता तब तक रसा स्वादन नहीं होता है वेदांती का जब तब आ, जब तक आवरण माने पर्दा फटता नहीं है तब तक आत्मा और ब्रह्म की एकता नहीं होती है माँ जब तक अपनी छाती पर से वस्त्र ना हटावे तब तक बच्चा उसका दूध नहीं पी सकता और पति पत्नी महाराज जब तक निरावरण नहीं हो तब तक श्रृंगार रस का भी आस्वादन नहीं हो सकता हमारे और हमारे प्यारे के बीच में जो एक पर्दा है वो तो मिटी जानी मिटी ही जाना चाहिए इसलिए गोपी वस्त्रापहार का नोपियों के कपड़े के रूप में जो अज्ञान अंधकार जो अज्ञान के कारण जन्म जन्म के संस्कार अपनी बुद्धि में पड़े हुए हैं और इस जन्म के भी ये जो धर्मा धर्म के संस्कार हैं महाराज ये भगवान जब भक्ति मार्ग में भगवान मिटाते हैं तब मिटता है ज्ञान मार्ग में जिज्ञासु को स्वयं ब्रह्म प्रमा ब्रह्मत्मिकमा उदय करके और इस आवरण को अज्ञान आवरण को भंग करना पड़ता है और भक्ति में स्वयं आकर के भगवान इस आवरण को फाड़ते हैं अब जब आवरण फट गया महाराज नारायण गोपियों को भगवान ने उनके कपड़े लौटा दिए और नारायण उनको बरदान दे दिया कि आगे जो रा, रात आने वाली हैं उनमें हम तुम्हारे साथ बिहार करेंगे अब गोपिया जो है हैं वो तो सब घर गए और श्री कृष्ण जो हैं वहां वृक्षों के बीच में से महाराज ऐसा वर्णन है वृंदावन के वृक्षों की महिमा का वर्णन स्वयं श्री कृष्ण अपने मुंह से करते हैं कर देखो ये सज्जन हैं इनके नीचे कोई आ जाए क्या होता है इनके पास से निकल जाओ तो इनकी ठंडी हवा मिलेगी इनकी छाया मिलेगी और नारायण इनके पत्ते के नीचे तुम विश्राम करो सेज भी बिछा लो और फल फूल से श्रृंगार करो और फल खाओ और इनकी जो लकड़ी है वो जलाने पर भी काम आती है और अनेक प्रकार की जड़ी बूटी निकलती है इनकी अंकुरों से भी सेवा होती है ये जो वृक्ष है महाराज ये अपने जड़ से लेकर के और अपने सिर तक अपनी लकड़ी तक से फल फूल से पत्ते से छाया से सुगंध से नारायण सबसे प्राणियों की सेवा करते हैं बरम इधन, इनका जो जन्म है सो सर्व प्राण उपजीवन है सबको सुख पहुँचाने वाला है इनके पास आकर के कोई खाली हाथ लौट नहीं सकता सो असल में सज्जन को को ऐसे ही होना चाहिए ऐसे महाराज वृक्षों की प्रशंसा करते हुए श्री कृष्ण भगवान जो है वो फिर जमुना के तीर पर लौट आए अब आगे का जो प्रसंग है उसको आपको फिर सुनावेंगे शाम को गोवर्धन धारण लीला और बहुत करके रासलीला भी आवेगी ओम शांति शांति शांति जय सर्व संतन <देखते> की जय भारत माता की जय नीचे नीचे अच्छा नीचे और और सुर सुर म्यूजिक पर हां बराबर बराबर बहुत अच्छा खरे खरे राजा नंद नभय जय जय जग जनार्दन जय पाद का संसारो युमला श्रुति सारने कखिला मतलब संसारा करणया मधुरां नारायण नारायण नारायण बोलो चलो भाई गई पूजा तो हाँ